पतंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र सत्ताईस संगति निर्मल विवेक ख्याति में योगी की जैसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका स्वरूप बतलाते हैं तस् सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा उस निर्मल विवेक ख्याति वाले योगी की सात प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली प्रज्ञा होती है व्याख्या निर्मल विवेक ख्याति द्वारा योगी के चित्त को अशुद्धि रूप आवरण मल नष्ट हो जाने से दूसरे सांसारिक ज्ञानों के उत्पन्न न होने पर सात प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है उनमें से प्रथम चार प्रकार की प्रज्ञा कार्य से विमुक्त करने वाली है विमुक्ति चित्त के अधिकार की समाप्ति को कहते हैं यह चार प्रकार की प्रज्ञा संबंधी विमुक्ति कार्य अर्थात प्रयत्न साध्य है इस कारण वह कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती है और अंत की तीन चित्त से विमुक्त करने वाली है इस कारण वे चित्त विमुक्त प्रज्ञा कहलाती है उपरयुक्त चारों प्रज्ञाओं के लाभ से ये तीन प्रज्ञा स्वतः ही लब्ध हो जाती है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा पहला हेय शून्य अवस्था परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति जो कुछ हेय था जान लिया अब कुछ जानना शेष नहीं रहा अर्थात जितना गुण में दृश्य है वह सब परिणाम ताप और संस्कार दुःखों तथा गुणवृत्ति विरोध से दुख रूप ही है इसलिए हे है यह मैंने जान लिया दूसरा हे हेतु क्षीण अवस्था क्षीणा हे हेतु तो न पुनरेतेषा हातव्यम अस्ति जो दूर करना था अर्थात दृष्टा और दृश्य का संयोग जो हे हेतु है वह दूर कर दिया अब कुछ दूर करने योग्य शेष नहीं रहा तीसरा प्राप्य प्राप्त अवस्था साक्षात्कृत निरोध समाधिना हानम जो साक्षात करना था वह साक्षात कर लिया है अर्थात निरोध समाधि द्वारा हान को साक्षात कर लिया अब कुछ साक्षात करने योग्य शेष नहीं रहा चौथा चिकित्सा शून्य अवस्था भावितो विवेक ख्याति रूपों हानोपाय जो संपादन करना था वह कर लिया है अर्थात हान का उपाय निर्मल विवेक ख्याति संपादन कर लिया अब कुछ संपादन करने योग्य शेष नहीं रहा यह प्रज्ञा पर वैराग्य की पराकाष्ठा है अर्थात बुद्धि व्यापार की प्रांतरेखा है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा पांचवा, चित्त सत्वकता चरिताधिकार बुद्धि ही चित्त ने अपना अधिकार भोग अपवर्ग देने का पूरा कर दिया है अब उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है छठवां गुणलीनता गुण गिरीशिखरकुटच्युता इव ग्रवाणोंवस्थाया प्रलयामुखा सैनाछ नईषा प्रवलीना पुनरस्तुत्वाद प्रयोजनाभा जिस प्रकार पर्वत की चोटी के किनारे से गिरे हुए पत्थर बिना रुके हुए पृथ्वी पर आकर चूर चूर हो जाते हैं इसी प्रकार चित्त के बनाने वाले गुण अपने कारण में लय होने के अभिमुख जा रहे हैं क्योंकि अब इनका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा सातवां आत्मस्थिति एकम अवस्थायाम गुण संभा स्वरूपमात्र अमलह केवली पुरुष इति गुणों के संबंध से परे होकर पुरुष की परमात्म स्वरूप में स्थिति हो रही है अब कुछ शेष नहीं रहा इस सात प्रकार की प्रांतभूमि प्रज्ञा को अनुभव करता हुआ योगी कुशल जीवन मुक्त कहा जाता है और चित्त के अपने कारण में लीन होने पर भी कुशल विदेह मुक्त कहलाता है ये दोनों ही गुणातीत अर्थात गुणों के संबंध से रहित केवल शुद्ध आत्म स्वरूप से स्थित होते हैं इसलिए यह योगी विदेह मुक्त अवस्था को जीवन मुक्त दशा में ही प्रत्यक्ष कर लेता है